सूत्र ंगर भाष्य में प्रथम इतिहासा अधिकरण में विचार चल रहा है प्रथम सूत्र का जो प्रथम पद है अथा अथ शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए इस पर विचार करते हुए भाष्यकार पूर्वापर संबंध को जोड़ना चाहते हैं ये ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कब होना चाहिए इसके आधार पर अथ शब्द का अर्थ आनंद में किया किसी साधन के बाद में इसको अपनाना चाहिए इस अर्थ में आनंद अर्थ में किया आनंद अर्थ किया तो वहां प्रश्न आया कि किसके आनंदर होना चाहिए तो पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय था कि पहले वेदाध्ययन होता है वेदाध्ययन तो कर्मकांड के लिए उपासनाकांड के लिए ज्ञानकांड के लिए समान है वेदाध्ययन सबको करना चाहिए और उससे धर्म का ज्ञान होता है तो धर्म का ज्ञान होने के बाद में कर्म का ज्ञान होगा और कर्म का अनुष्ठान होगा तद अनंतर करनी चाहिए ये क्रम रखना ठीक है ये पूर्वक्ष ने कहा था तब तो भाष्यकार ने ये उत्तर दिया ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कोई नियम नहीं दिखता है कि धर्म के बाद यानी कर्मकांड के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए ऐसा नहीं दिखता जो कर्म में अधिकारी नहीं है कर्म को आरंभ नहीं किया ऐसे भी जिज्ञास देखे गए इसीलिए प्राग अभी अधीर वेदांतस्य से ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ति है ने कहा तो वेदांत का ज्ञान होने पर ब्रह्म हो जाती है ऐसा देखा गया है इसलिए धर्म जिज्ञासा होने के बाद ही होगी ये नहीं कह सकते तब यहा टीका में आगे के लिए पूर्व कह रहे हैं कि ठीक है स्वाध्याय तो दोनों में समान हो गया और कर्म जिज्ञासा के बाद आप ब्रह्म जिज्ञासा को भी नहीं रखना चाहते है क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा ही आता है ये नहीं देखा गया कोई कोई ब्रह्मचर्य से बचपन से ही संन्यास में चले जाता है सभी गृहस्थाश्रम होकर के जाते हैं ऐसा तो नहीं दिख रहा पुराण काल से लेके ऐसा चल रहा है वेदों में भी पुराणों में भी सर्वत्र इसका उदाहरण मिलते हैं इसलिए ऐसा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इसका स्वतंत्र अधिकारी भी है किंतु यहां पूर्व पक्ष और एक प्रश्न करना चाहते हैं और एक तरीके से यह क्रम बांधा जा सकता है ऐसा सोचकर टीका में कहा मे कह में नीचे टीका ननु नु धर्मजिज्ञाया ब्रह्मजिज्ञायां सामग्र्ये भी आनंद उक्ति तत्क्रम ज्ञाधश्द ऐसा भी हो सकता है यद्य आपने कहा कि धर्मजिज्ञा ब्रह्मजिज्ञा सा में सामग्री नहीं है यानी ब्रह्म जिज्ञासा के पहले धर्म जिज्ञासा होनी ही चाहिए ऐसा नहीं कर सकते सामग्री करने से अवश्य रखना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है ये आपने समझाया ये ठीक है ऐसा तो नहीं हो पाया फिर भी आनंदर्य उक्ति द्वारा आनंदर्य उक्ति से आनंदर्य शब्द आनंदर में होने वाला ये शब्द आपने प्रयोग किया इससे क्रमज्ञान्थो आवश्यकता कोई क्रम का भी संबंध दे सकता है क्रम मैंने पहले ये दूसरा ये तीसरा ये ऐसा क्रमार्थक आनंद शब्द हो सकता है ऐसा भी होता है जब हम किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं तो उसको समझाने के लिए क्रम से चर्चा करते हैं एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ऐसा जैसे कोई पकाता है भोजन पकाता है तो उसका भी एक क्रम होता है कोई पढ़ाई करता है तो उसका भी एक क्रम होता है कोई भी कार्य करते हैं तो एक क्रम होता है तो इस प्रकार से यहां भी एक क्रम कह सकते हैं और तो क्रम के लिए अध शब्द का प्रयोग किया है ये कहना कर, चाह रहे हैं पूर्वक जैसे कि उदाहरण आया हृदय से अग्रेव्य अथ जिह्वाया अथवक्षसि अवदान क्रम ज्ञाथ अथ शब्दवत उदाहरण दे रहे कि शास्त्रीय उदाहरण है कि क्रम शब्दक में क्रम के अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग कहाँ किया है उसके लिए उदाहरण दिया कि यागो में जो बली होते हैं तो बेली करने के लिए वहां मंत्र आया है ऐसे क्रम से हृदय से अग्रे अवध्यधि तो हृदय के अग्र भाग में पहले अवदान कर्म करेंगे उसको हविष बनाएंगे अथ जिघ््वाया उसके बाद जिह्वा के संबंध में हविष बनाएंगे अथवक्षसाह उसके बाद वक्षस को हविष बनाएंगे ऐसा क्रम दिया ये क्रम में यहाँ सर्वत्र अथ शब्द आया अथ जिघ्वाया अथवक्षस ऐसा तो ये क्रम में जैसा अथ शब्द क्रम के लिए कहा गया ऐसा ही यहाँ अथाधो ब्रह्म जिज्ञासा ये क्रम के लिए हो सकता है और आगे भी तर्क देते हैं अधीत्य विधिवेदान पुत्रोत्द्य धर्मतः इष्टवाच शक्ति दो ये मनो मोक्षे निवेश स्मृते और ये क्रम बताने वाली स्मृति है क्या कहता है अधीस्त विधिवत वेदा पहले वेदों का अध्ययन विधिवत होना चाहिए विधिवत का अर्थ है कोई दुकान से किताब खरीद के वेद का अध्ययन कर लिया तो वेदाध्ययन हो गया ऐसा नहीं होगा विधिवत होना गुरु के पास जाना पड़ेगा गुरु से सुन करके श्रवण से अध्ययन करना पड़ेगा उसको वेदाध्ययन मानते हैं ऐसे किताब पढ़ करके इंटरनेट से पढ़ लिया तो वो वेदाध्ययन नहीं होता विधिवत अध्ययन नहीं होता है उसमें कमी रह जाती है बहुत दोष होता है इसीलिए कहा कि विधिवत वेदान अधीत्य विधि के अनुसार वेदों का अध्ययन करके ये पहला क्रम हो गया क्रम में पहला अंक हो गया उसके बाद क्या करना है पुत्रांश उत्पाद्य धर्मतः और धर्म के अनुसार नियम के अनुसार विवाह करके पुत्रों संतानों को उत्पादन करके ये हो गया ग्रंस्थाश्रम पहले ब्रह्मचर्याश्रम हो गया उसके बाद में गृहस्थाश्रम हो गया तो विधिवत विवाह आदि करके जैसा विवाह करने का नियम है नियम के अनुसार विवाह करके पुत्र संतान को उत्पादन करके ये दो हो गया उसके बाद वहां रहते हुए गृहस्थाश्रम में रहते हुए इष्टवाच शक्ति दो यज्ञ ही यथाशक्ति यज्ञयागों को करना ये देवता के उद्देश्य करके जो पूजा पाठ आदि हम करते हैं वो यज्ञयाग का परिवर्तित रूप है मैंने अभी बदल बदल के एक केवल पूजा पाठ में रह गया पहले अग्नि याद आदि करते थे अग्निहोत्र प्रतिदिन घर में होता था अब जो है वो नहीं है तो पूजा पाठ करते हैं तो ये तो करना चाहिए देवताओं को उद्देश्य से करना चाहिए क्योंकि देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर तो हम उसको देना है देवताओं पर हमारे जो है ऋण रहते हैं पुत्र ऋण या नहीं तीन प्रकार के ऋण है उसमें पुत्र उत्पादन से पिदर ऋण की मुक्ति होती है और वेदाध्यन स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण की मुक्ति होती है और देवताओं के लिए ये करने से देवतऋण की मुक्ति होती है क्योंकि जो हमारा ये शरीर मिला हुआ है ये ऐसा ही नहीं मिला है ये शरीर तैयार करने के लिए बहुत कुछ पीछे काम हुआ है वो होने के बाद हमको शरीर प्राप्त हुआ तो ये हम जाने अनजाने ऋणी हो जाते हैं उन पर जो हमको ये शरीर तैयार करके दिया और शरीर ही हमारा एकमात्र साधन है जो हम इस लोक में भी परलोग में भी कार्य कर सकते इसीलिए त्रिभीर् ऋण जायमान ये जन्म से ही तीनों ऋण से संबंध होकर के उत्पन्न होता है उसमें जो पितरों का ऋण है क्योंकि पितरों के बिना हमारे शरीर होने वाला नहीं। शरीर में जो अभी शरीर सुंदर है अच्छा दिखता है तो पितरों के कारण ही प्राप्त हुआ है हमारे पिता पिता महादि से ये प्राप्त हुआ है तो ये शरीर का कोई भी अवयव आपने बनाया नहीं आपने बनाया क्या नहीं बनाया है ये सारा आपको फ्री में मिला है किसी ने बना के दिया अभी देखिए आप सामान्य रूप से कोई कार्य करते हैं उसमें भी आपको कोई मदद करता है कोई फ्री में कुछ देता है तो आप धन्यवाद बोलते हैं थैंक यू बोलते कृतज्ञता होती है ये सामान्य में भी ऐसा होता है तो तब देखिए आपको ये शरीर पूरा दिया है जो आप बहुत बड़ा धन मान रहे हैं तो इसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा ना जिसने दिया उनको कृतज्ञ होना पड़ेगा क्योंकि उनको आपने कुछ दिया नहीं जिसने भी दिया हो उसको आपको दिया नहीं तो बहुत समय से आपके ये परंपरा में आ रहे हैं तो पिदरों ने आपको दिया मतलब अभी के जो माता पिता और उनके माता पिता उनके माता पिता इसी चलती रहेगी इसलिए पिदरों ने ये तैयार करके दिया डीएनए तो वहीं से आया और वो सारा आपको फ्री में मिला तो इस हिसाब से आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि आप देखिए इसका पूरा कीमत का हिसाब करेंगे ना शरीर का शरीर में जितने आवा अंदर बाहर पूरे का आप एक हिसाब करके देखे हमने एक बार हिसाब किया था कम से कम एक करोड़ का लगभग होगा अभी का बाहर का अंदर का और उसमें भी बहुत सारी चीजें पैसा देने पर भी नहीं बन सकती है वो तो ओरिजिनल मिलता ही नहीं ऐसा है, है तो आप इतना भी हिसाब करें इतना तो आपको फ्री में दिया है और जिसने दिया है उनको धन्यवाद देना चाहिए इस दृष्टि से पितर ऋण करते उसके बिना नहीं होता है अब पितृ ऋण का संबंध रहने से पिद ऋण से अभी मुक्ति नहीं होती है तो बहुत सारे दोष भी होता है ये अज्ञा शास्त्रों में कहा तो वो एक ऋण है उससे मुक्त होने के लिए विवाह जीवन अपनाना पड़ेगा ये कहते गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम में जाके संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी और संतानों को पालना पड़ेगा और जो श्राद्ध आदि कम है उसको करना पड़ेगा साल में वार्षिक श्राद्ध है महीने में श्राद्ध होता है और दिन में भी श्राद्ध होता है इस प्रकार के श्राद्ध कर्म को करना पड़ेगा ये सब उनका नियम है वो तो ग्रहस्थ कर सकते हैं ब्रह्मचारी को करने की आवश्यकता है अच्छा उसके बाद है ऋषि ऋण ये ऋषि ऋण से क्या मिला ऋषियों से क्या मिला है हमारा जो ज्ञान है जो बुद्धि है वो ऋषियों से मिला है ऐसा मान ये मन क्या है जो संस्कार हम कहते हैं जो हमारे संस्कार जिसको हम कहते हैं कल्चर वो हमारी जो शिक्षण है अध्ययन है ज्ञान है और दूसरे जो जो हमको व्यवहार होता है बुद्धि का जो विकास होता है ये सब ऋषियों के आशीर्वाद से होता है पितरों से संबंध नहीं है ऋषियों से संबंधित क्यों है क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं ऋषियों ने बनाई है इसीलिए इसके बिना हमारा जीवन नहीं है तो ऋषि ऋण से भी संबंध हो जाता है तो ऋषियों को धन्यवाद देना ऋषियों को आदर देना उनको मानना उनके ऊपर कृतज्ञता ये है ऋषि ऋण तो उसके मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा स्वाध्याय करना पड़ेगा स्वाध्याय करना यानी ये जो वेद का जो अध्ययन कर सकते हैं जो उसमें सक्षम है तो वेदाध्यन करें यदि नहीं हो सकता है तो तत्संबंधी स्मृतियों का पुराणों का, गीता आदि शास्त्रों का किसी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए कुछ नहीं होगा तो रामायण महाभारत का अध्ययन करना चाहिए अध्ययन जरूर करना है यह अध्ययन करना ही इंसिडेंट से मुक्त होने का है तो जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं ये भी उसी के लिए होता है लेकिन इसमें हम जानते नहीं हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं वो सब लोग भूल गया उससे कहते हैं कि उनका आशीर्वाद मिलता है और ऋषियों के आशीर्वाद के बिना आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए उनकी सेवा है ये वो पढ़ाई करना और केवल अपने पढ़ना नहीं दूसरे को पढ़ाना भी जितना आपने समझा जितने आपने प्राप्त किया वो दूसरे को देना कैसे देना फ्री में आजकल जो है ना ये एजुकेशन जो अभी चल रहा है वो बिजनेस हो गया है हमारे सम्प्रदाय हमारे परंपरा के अनुसार ये वैद्य और एजुकेशन दोनों फ्री में करना चाहिए उसका कारण ये है कि आप दूसरे को पढ़ा रहा है इसका मतलब आप वो ऋण से मुक्त हो रहे हैं आपको पहले से ऋण है आपके पास आपका मतलब आप उस से बाधित है आपके पास है उससे मुक्त होने के लिए आप स्वयं पढ़ रहे हैं दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो आप पैसा कैसे लेंगे आप इसलिए पैसा नहीं ले सकते लेंगे तो पाप होगा ऐसा बोलते इसलिए देखिए आप एजुकेशन में पाप हो रहा है क्योंकि वो उसके वो कारण ऐसा है बहुत सारे उसमें व्यवस्था दी गई है तो व्यापार नहीं बनाना चाहिए क्योंकि व्यापार से ऊपर है विद्या व्यापार उसके नीचे है विद्यावान व्यापार करता है लेकिन विद्या व्यापार के माध्यम नहीं होना चाहिए इसीलिए वो कहा गया है विद्या को दान देना चाहिए विद्या दान सर्वदान से मुख्य दान माना गया है और वो खुले दिल से अब देना चाहिए जो जितना को आता है उनको बताना चाहिए ऐसा वो है ऋण मुक्त होने के ऋषि ऋण से मुक्त होने की अब देवऋण देवऋण मन ये आपका जीवन देखिए देवदाओं के आशीर्वाद के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता आप कितने भी कमाता हो कितना भी प्रयत्न करता हो देवदाओं के संबंध आशीर्वाद और उनके अनुग्रह के बिना आपका एक क्षण भी जीवन नहीं चल सकता बाकी लंबा चलने की बात दूर है एक क्षण भी आप नहीं जी सकते कहते हैं देखो कि देवता का कहने का मतलब सबसे पहले यह देना चाहिए कि जो वैदिक देवता होते हैं उनके बारे में ये देवता दो प्रकार के हैं हमारे यहाँ एक तो वैदिक देवताएं हैं वैदिक देवता मैंने वेद में जिन देवताओं के लिए स्वाहा मंत्र का प्रयोग होता है उन देवताओं को कहते हैं वैदिक देवता जैसे इंद्राय स्वाहा प्रजापदय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ऐसे जो स्वाहाकार होता है वो वैदिक मंत्र है वो सैतीस माने गए वैदिक देवता तैतीस है फिर उनका कुछ विभूत और भी है तो उन देवताओं को लेके है उसमें सूर्य चंद्र प्रजापति भूमि सब आता है और बाकी दूसरे कुछ देवता हैं, जो अभी हम मानते हैं ये है स्मार्थ देवता स्मार्ट का मतलब स्मृतियों में आया है इनके लिए आपको स्वाहा मंत्र नहीं मिलेगा मनु वेद में इनका प्रयोग नहीं होता जैसे रामचंद्र भगवान रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण ये सब स्मार्ट देवता है इसलिए तो कृष्णाय स्वाहा नहीं होता है कृष्णा स्वाहा का मंदिर नहीं मिलता रामचंद्राय रामाय स्वाहा नहीं मिलता है अन्य अन्य इस प्रकार से बहुत सारे देवताएं हैं उनका स्वाहा मंत्र नहीं मिलेगा वो तो स्मार्ट देवता है यानी स्मृतियों से पुराणों से आपने देवता मान लिया वो एक प्रकार के उनके मंदिर सारे बने हुए हैं बहुत सारे और रुद्र ऐसा है रुद्र दो प्रकार के हैं, एक तो शिव रूप से भी है रुद्र रूप से भी है उसमें रुद्र देवता तो वैदिक देवता है और विष्णु वैदिक है किंतु कृष्ण स्मार्ट है और शिव आदि अन्य जो भोला बाबा जो भी बोलते हैं वो सब स्मार्ट में आता है इस प्रकार की व्यवस्था है दोनों में होता है किंतु ये देवताओं को जब तक आप नमस्कार नहीं करेंगे स्वीकार नहीं करेंगे उनको आदर नहीं करेंगे आपका जीवन नहीं चलेगा क्योंकि आपका जीवन उनसे बहुत उपकारित हो रहा है सबसे पहले देखिए सूर्य आदित्य देवता आदित्य के बिना आपके जीवन कैसे चल सकता है सूर्य यदि नहीं है सूर्य आपके ऊपर यदि अनुग्रह नहीं किया तो जीवन नहीं चलेगा वायु देवता वायु के बारे में सोचे तो वायु के बिना आप कैसे जिएगी ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता है तो कितना है देखिए आपको कितना ऑक्सीजन मिल रहा है और एनर्जी सारे ये ऑक्सीजन से बनते हैं और बाकी आपके कोई दूसरे चीज से नहीं बनती है ऑक्सीजन जब तक अंदर नहीं जाएंगे एनर्जी नहीं बनेगी एनर्जी नहीं बनेगी तो बस खत्म आप जी नहीं सकेंगे और वो ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है फ्री में मिल रहा है ये देखना अब पैसा देने से नहीं मिल रहा है अभी तो खरीद रहा है क्योंकि पोल्यूशन के कारण गड़बड़ हो गया लेकिन ऑक्सीजन के लिए आप पैसा नहीं दे रहे वो पूरा फ्री में मिल रहा वो देवता वायु देवता है तो वायु देवता आपको सबसे पहले उठ के वायु देवता को नमस्कार करना चाहिए बाकी सब बाद में, किंतु कोई नहीं करता जानता नहीं और जल देवता वर्म देवता जल के बिना जीवन नहीं है सूर्य के बिना जीवन नहीं है चंद्रमा के बिना जीवन नहीं है पृथ्वी के बिना जीवन नहीं, नहीं है हाँ वर्षा के बिना जीवन नहीं है इन सबको वेद में देवता माने। और इन सबको आप धन्यवाद देते हैं सुबह उठकर के पहले आदित्य को नमस्कार करते हैं फिर जो है वायु को नमस्कार करते हैं प्राणायाम आदि के द्वारा ऐसा करते है प्राणायाम करते समय भी ये लोग सोचते हैं कि हमारे जो है ना प्राण को अंदर भरने के कारण कुंभ करने के कारण हमको शक्ति मिल रहा है ऐसे नहीं वो बाहर वायु में ऑक्सीजन है इसलिए आप कुम्भ कर पा रहे हैं तभी आपको शक्ति मिल रहा है आप फिर भी वो वायु को ऊपर नहीं सोचता अपने ऊपर सोचता है मैं कर रहा हूँ इसलिए हो गया आप करने से नहीं हुआ है वो वायु के कारण हो गया इस दृष्टि से सोचा जाए तो बहुत कुछ है कि आपको समझ में आ गया कि क्या हो? ये ऋण से संबंधित वेद कह रहा तो इन ऋणों से मुक्त होने के लिए आपको ये ग्रस्ता आश्रम में रहते हुए ये सब कर्मों को करना पड़ेगा इसीलिए सारे ड्यूटी ग्रहस्थों के ऊपर है जो ब्रह्मचारी है और सन्यासी है दोनों बच जाते हैं और सारे इतने सारे ड्यूटी उनको दिया है और केवल इतना ही नहीं वो कहते हैं वेद में हमारा प्रेदारण्य के उपनिषद में कहते हैं पुरुषो व बोलते ये जो गृहस्थाश्रमी है ना ये गृहस्थाश्रमी ही, ही ये दुनिया को बनाते हैं और सारे कर्म या दुनिया बनने के लिए जो कर्म चाहिए वो भी गृहस्थाश्रमी बनाते हैं और दुनिया को चलाना भी गृहस्थाश्रमी का काम है क्योंकि वो गृहस्थाश्रमी अपने परिश्रम से कमा करके फिर साधुओं को और ब्रह्मचारियों को सब खिलाते हैं उनको डोनेशन देते हैं फिर दान करते हैं सब कुछ करते हैं तभी तो सब चलता है सारी दुनिया उसी से चलती है इसलिए पुरुषों ये जो पुरुष है ना गृहस्थाश्रमी है ये तो बहुत बड़ा खजाना है।, है सब कुछ करता है और केवल ये दुनिया को बनाते ऐसे नहीं मनुष्यों को बनाते इतना ही नहीं बृदाणी को तो ये कह रहे हैं कि ये सारे पशु प्राणियों का बनाने का भी दायित्व तो इनके ऊपर है और दुनिया को खराब करता है उसका भी दायित्व तो इनके ऊपर है सारे पोल्यूशन बना रहे हैं सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है उसका भी कारण तो रखता सब का तो, है सबका पूरा दायित्व पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि कर्तव्य रूप से उनको सब कुछ दिया गया है बाकी दोनों जो है ये सामाजिक कर्तव्यों को नहीं करते हैं कर्म करने का कर्म फल लेने का अधिकार पूरा ग्रहस्थाश्रम इसलिए ग्रह की बहुत महिमा है उन्हीं के बारे में बोल रहे कि पहले वेदों का अध्ययन किया बाद में विवाह आदि किया उसके बाद यज्ञ आदि से देवताओं को तुष्ट किया और सारे कर्म से निवृत्त हुए निवृत्त होने के बाद वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करके मनो मनोमोक्षे निवेश चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष वनप्रस्थ से आरंभ होता है और सन्यास में वो समाप्त होता है इस प्रकार मन को मोक्ष में लगा देना चाहिए ये क्रम दिखता है अब पूर्व कहना चाहते हैं ये क्रम जब है इस क्रम की बात कर रहे हैं अथ मन ये सब करने के बाद ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम करने के बाद अब जो है ब्रह्म जिज्ञासा करने का समय आ गया ये कहना चाहते न तो पुष्कल हेतु ज्ञानार्थदा कि यह उस विषय में जो है जैसा पूर्वक्ष ने कहा यह क्रम के लिए अथ शब्द है तो बोलते हैं यहां पुष्कल हेतु जानार्थदा इसमें नहीं है बात आपकी ठीक है किंतु इतने सब होने से वो ज्ञान के लिए साधन बनेगा ये नहीं कर सकते इतना होने के बावजूद भी एक और साधन चाहिए ज्ञान के लिए वो होने से ही ज्ञान होता है इसलिए पुष्कलमन पूर्ण रूप से हेतु है इसमें ज्ञानार्थदा है ये नहीं कर सकते हैं इस उद्देश्य उस विषय में उत्तर देते है यथा इत्यादि से भाषी में कहा तत्र यथाइट यथाच हृदयादि अवदान नाम आनंदरिय नियम क्रम से विवक्षितत्व न तथा इहा क्रमो विवक्षितः कहते हैं आपने जो वैदिक उदाहरण दिया वो यज्ञ में जो बली का उदाहरण दिया वहां तो क्रम विवक्षित है एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ये क्रम स्पष्ट रूप से विवक्षित है वो विवक्षित है तभी तो मान रहा तो हृदयादि अवदान नाम जो हृदयादि अवदान की बात आपने दिखाई है उसमें आनंदर्य नियमा वहां आनंदर्य नियम है एक के बाद दूसरा करना यह नियम से करना पड़ेगा और नियम को भंग नहीं कर सकते क्यों क्योंकि क्रमस्य विवक्षित क्रमाध्याय में पूर्व मीमांसा के पांचवा अध्याय है क्रमाध्याय उसका नाम है उसमें इसके बारे में चर्चा है वहां यह निश्चय किया गया इस प्रकार सा ये क्रम होना चाहिए सबके लिए क्रम है पिछले साल हम इसका अध्ययन किए थे तो क्रम से क्रम विवक्षित है न तथा यह क्रमो विवक्षिता ऐसा क्रम की कोई विवक्षा यहाँ नहीं है न तथा वैसा यहाँ भी हो यह आप कहना चाहते हैं लेकिन यहाँ तो ऐसा क्रम नहीं है एक तो ये बात हो गई दूसरा है दूसरा हेतु है है देते हैं शेष शेषित्व अधिकृत अधिकारे व प्रमाण और दूसरी बात यह है धर्म और ब्रह्म में परस्पर संबंध करने के लिए और भी कारण आप पूर्व मीमांसा से दे सकते हैं कि कर्मकांड में और भी नियम है एक तो शेष शेषी भाव होता है शेश शेष शेषी माने अंग और अंगी एक मुख्य याग होता है उसको अंगी कैसे और उसके अंदर अंतर्गत अन्य याग जो आते हैं छोटे छोटे होते हैं उनको अंग कहते हैं। जैसे दक्षपूर्ण माक्ष याग एक मुख्य याग है वो अंगी याग है और उसके अंतर्गत प्रयाज अनुयाज आदि आया पंज प्रयाज और तीन अनुयाज ऐसे आठ याग है वो दक्षपूर्ण याग का अंतर्गत है उसको कहते हैं अंग याग तो ये अंग अंगांगी भाव हो तो भी संबंध हो जाता है पूर्वावर भाव संबंध हो जाएगा क्योंकि अंग सारे अंगी के लिए होते हैं अंग यागों का अपने आप कोई फल नहीं होता है अंग याग इसलिए करना होता है वो अंगी को पूरा करने के लिए क्योंकि अंग पूरा हो तभी तो अंगी पूरा होता है जैसा कोई आदमी का अवयव सब ठीक है तभी तो वो पूरा होगा पूरा माना जाता है तो अवयव से अवयवी बनता है अनेक अवयवों से अवयवी बनता है इसी प्रकार अनेक अंगों से अंगी बनता है वो पूरा होता है ऐसा संबंध वहां माना गया है आ, ये जो है तीसरा अध्याय जैमिनी सूत्र के तीसरा अध्याय का नाम शेष अध्याय वो शेष शेशी, शेशी का विचार विस्तार से किया वहां कौन किसका अंग बनेगा कैसा बनेगा नहीं बनेगा ये सब विस्तार किया इसलिए ये सब अध्ययन किए बिना ये भाष्य नहीं देख सकते ये भाष्य में कोई भी उदाहरण कुछ भी आएगा अभी चतुर्थ में आप ये चतुर्थ अधिकरण में आप देखेंगे सारा पूर्व से आए पूर्व विमाम से अगर अध्ययन नहीं है तो स्पष्टीकरण नहीं होता है कि श्रेष्ठ श्रेष्ठी से क्या समझना चाहते हैं और ये जो क्रम विवक्षा एक क्रम का मतलब क्या है उनके अपने एक अपनी तरीका है कौन सा क्रम कहां होना चाहिए और इसी प्रकार अंगा अंगी भाव में भी संबंध है ऐसा अंगा अंगी भाव यहां नहीं है यदि अंगा भाव होगा तो क्या नियम हो जाएगा कि कर्म किए बिना ब्रह्म नहीं हो पाए जिज्ञासा को अंगी मानेंगे तो कर्मकांड अंग हो जाएगा और यदि कर्मकांड को अंग मानेंगे तो ब्रह्म जिज्ञासा अंगी हो जाएगा और वो अंगी है तो यह अंग है तो हो जाएगा इसीलिए संबंध बनेगा किंतु ऐसा भी यहां विवक्षित नहीं है उसके लिए कोई शब्द नहीं मिलता क्योंकि अंग अंगी भावादि निश्चय करने के लिए वहां प्रमाण कहा गया सु वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान ये प्रमाण है इनका पूर्वाधर भाव दे करके वहां निश्चय किया गया वो नहीं है तो नहीं होता और एक होता है अधिकृता अधिकारी वा प्रमाण भावा एक होता है अधिकृता अधिकारी अधिकारी माने जो करने के लिए समर्थ है जिसके पास सामर्थ्य है उसको कहते अधिकारी जैसा यहां अभी कहा गया कि यहां जिज्ञासु है वह अधिकारी है वो मुमुक्ष है अधिकारी है ऐसा कहा इसी प्रकार उसका अधिकारित्व किससे तो होता है और एक होता है अधिकृत अधिकारी अधिकृत अधिकारी मैंने पहले कोई विशेष कर्म में अधिकारित्व तो प्राप्त होता है उसके बाद उस कर्म के अंतर्गत जो दूसरा आता है उसमें अधिकारित्व तो प्राप्त हो है ना इसको कहते हैं अधिकृत अधिकारी पहले अधिकृत हो तब अधिकारी होता है अभी यज्ञ यागा की बात करें तो यने आजादी करने के लिए पहले विवाह करना पड़ेगा विवाह किए बिना यज्ञ आगा नहीं कर सकते क्योंकि यज्ञ आजादी में दोनों पति पत्नी दोनों भाई के साथ साथ करने का होता है और साथ साथ करने से ही फल मिलेगा कितना अद्भुत उन्होंने देखा कि गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था ये जो फैमिली की जो हमारी व्यवस्था है इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने इसको नियम से रखा कि आप यदि यागादि करना चाहते हैं दान करना चाहते हैं वेद में जितने भी पुण्य कर्म करने के लिए कहा उनमें से कोई भी करना चाहते हैं तो आपको विवाह करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा और बाकी जो मोक्ष के लिए है तो वहां तो दोनों साथ में जाना जरूरत नहीं किंतु विवाह ये अन्य कर्म करने के लिए दोनों साथ में रहना पड़ेगा और केवल साथ में रहना इतना ही नहीं साथ में रह के जो जो कर्म करने के लिए कहा दोनों साथ में करे तभी फल मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा अभी कोई पति सोचता है कि पत्नी नहीं मानती है हम जाके सत्संग सुनेंगे पुण्य कर्म करेंगे तीर्थ यात्रा करेंगे वहां जाकर के अभिषेक भोजन करेंगे कुछ भी दान करेंगे ऐसा सोचता है लेकिन हमारे वेद के अनुसार उसको फल नहीं मिलता वो पत्नी को छोड़ के अकेला जाके तीर्थ में कोई पुण्य क्षेत्र में जाके दान किया तो फल नहीं मिलता ऐसा बोलते इसी प्रकार पत्नी भी अकेला नहीं कर सकती अकेला करने पर फल नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि विवाह के समय में ये मंत्रों के द्वारा ये निश्चय किया गया ये पति पत्नी दोनों आधा आधा है अर्ध अर्ध और दोनों को मिला के एक कर दिया ऐसा है और क्यों है क्योंकि पहले सृष्टि में भी ऐसे हुआ ब्रह्मा जी ने अपने को दो भाग में विभक्त किया स्वयं को दो भाग में विभक्त करके पदी च पत्नी चवत ऐसा बोलते हैं पद बन गया पत्नी भी बन गया स्वयं एक ही, ही दो भाग में बन गया तो इसलिए ये दोनों जोड़ के ही काम कर सकता ब्रह्मचारी कोई पुण्य कर्म नहीं कर सकता आपको सुनने से आश्चर्य होगा ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है ना वो उसको पुण्य कर्म करने का अधिकार नहीं है वो खाली स्वाध्याय कर सकता है गुरुसेवा कर सकता है पूजा पाठ कर, कर सकता है अपने साधन कर सकता है किंतु उससे पुण्य नहीं मिलेगा वो ऊर्ध्वरेता होता है वो स्वर्ग में जाने के लिए नहीं हो सकता स्वर्ग में नहीं जा सकता ब्रह्मचारी और उसके बाद ग्रस्थ में जावे या फिर सन्यास में जावे तब ब्रह्मचारी को कुछ फल मिलेगा सन्यास में जाएंगे तो मोक्ष में जाएगा गृहस्थ में जाएंगे तो यदि स्वर्ग आधी के लिए कर्म करेगा तो वहां जाएगा अब ब्रह्मचर्य में ही रहे तो पुण्य नहीं कर सकता ऐसा अच्छा ये जो दोनों सात साथ में करते हैं सात साथ में फल होता है अभी ये क्या है साथ साथ में करने के लिए कहा इसके कारण हमारे संस्कृति में भी दिवजन है सर्वत्र दोनों साथ में आता है साथ में बैठता है साथ में उठता है ऐसा बोलना पड़ेगा दो आ गया दो जा रहा है ऐसा करने के लिए दिवजन ही बना दिया भाषा में दिवजन बना दे, इसके कारण बनाया इस प्रकार दोनों को जोड़ के रखा अब जोड़ के रखा तो क्या होगा अब ये अधिकृत अधिकार की बात कर रहे हैं अब जो विवाहित हो गया विवाह संस्कार से युक्त हो गया वो व्यक्ति आगे कर्म करने के लिए अधिकारी ये अधिकृत अधिकारी माता इसी प्रकार दर्शपूर्ण मास याद करने के लिए संकल्प किया वो दर्शपूर्ण मास याग करने के लिए संकल्प करना उसका अधिकार में है वो कर दिया उसके बाद दस्यपूर्ण मास याग के अंतर्गत छोटे छोटे दूसरे कर्म होते हैं जिसमें सानाह कर्म आप जानते हैं सानाह कर्म होता है दूध दही आदि तैयार करना दूध दही तैयार करने के लिए गाय को दोहन करना गाय को दोहन करने के लिए शागा छेदन करना एक लकड़ी चाहिए एक धंडा चाहिए वो बचड़े को वो पिलाने के लिए चाहिए वो धंडा लाना फिर दोहन करना बचड़े को पिलाना इत्यादि सब उसके अंतर्गत कर्म है वो कौन कर सकता है जो पहले दर्श पूर्ण मास से याद करने के लिए संकल्प लिया हो वही व्यक्ति ये सामना कर्म कर सकता है बाकी नहीं कर सकता उसको बोलते अधिकृत अधिकृत कर्म एक अधिकारी प्राप्त होता है दूसरे अधिकारी से उस करता है। जैसा विवाह करने के बाद ही अब बाकी कर्म कर सकता है। ऐसा और यहां तक पूर्वी मांसा में कहा कि आप समझ लो विवाह करके जो भी साथ में कर्म करता है साथ में फल होता है ये आप कह रहे अब समझ लो कि मरने की बात साथ में रहते समय तो ठीक है दोनों साथ में कर रहे हैं नहीं कर रहे जैसा भी है अभी यह देख के यदि साथ में कर्म करना है तो दोनों साथ साथ में रहना पड़ेगा ना दोनों के मन को साथ साथ बनाना पड़ेगा तो दोनों बाध्य हो जाते हैं साथ साथ रहने के लिए तो फिर ग्रंथ आश्रम ठीक से चलता है लड़ाई नहीं होती आजकल जैसे डाइवोर्स हो रहा है ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे यहां डाइवोर्स की कोई व्यवस्था ही नहीं विवाह बंधन में आ गया तो फिर डाइवोर्स नहीं हो सकता डाइवोर्स के लिए कोई कर्म नहीं है हमारे यहाँ क्यों डाइवोस की कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं होती ऐसे ही पूरा जीवन चलता था उसके बाद केवल इधर नहीं आगे भी जाएगा बाद में फल के लिए जब ऊपर जाएगा ना मान के एक रोहधक बात बता मतलब, कितने उन्होंने सोचा होगा अब ऊपर जाएगा तो दोनों दो साथ में तो जाएंगे एक पहले मरेगा कोई दूसरे मरेगा कोई भी आगे पीछे तो होता ही है तब कहते हैं कि पदी पत्नी में कोई भी वृद्ध होकर के पहले कोई मर जाता है तो जो पहले मरेगा वो ऊपर जाके वहां रुकेगा जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक उसको फल भोगना नहीं होगा। वहां वेट करना पड़ेगा ऐसा देखिए किस्सा उन्होंने क्योंकि फल कार्य तो दोनों तो साथ में किया अब पहले एक को अकेला कैसे देंगे? तो अन्याय हो जाएगा ना इसीलिए साथ में किया हुआ कर्म का फल साथ में ही भोगना है तो साथ में ही भोग सकता है तब तक वो इंतजार करेगा वहां और इंतजार करके फिर ये भी जब पहुंचेगा तब जाकर आगे होता है ऐसा हमारे स्मृति के शास्त्र के अनुसार ऐसा ही नियम है और कोई रास्ता नहीं फिर वहां से फिर जन्म के बाद में जब कर्म भोग हो गया कितना कर्म उन्होंने किया उसका पुण्य कर्म हो गया तो उसके बाद फिर अलग हो सकता है फिर अगला जन्म एक साथ हो ऐसा नियम नहीं है क्योंकि अगला जन्म तो फिर अपने स्वतंत्र कर्म के अनुसार होगा किए हुआ कर्मों का फल साथ, साथ भोगेगा ऐसा है तो ये है अधिकृत अधिकार करते आ, ये बाकी लोगों को इसमें अधिकारी अधिकार इसको नहीं होता ऐसा अभी यहां प्रमाण नहीं है कहे कि क्या कहना चाह रहे भाषिकार यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी होना चाहिए ये नहीं कह सकते मैंने पहले कर्मकांड जो किया हो वो अधिकृत हो गया वो अधिकृत अधिकारी ही यहाँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकता ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता है अधिकृत अधिकारी के लिए वाक्य नहीं मिलता ही आदि में मिलता है सान्याय में आदि में कहते हैं दर्श पूर्ण मास का जो संकल्प किया दर्श के समय में सान्याय कर्म करना है पूर्ण मास के सब पहले भी सान्याय कर पहले दिन होता है चतुर्दशी को आरंभ होते हैं फिर पूर्णिमा अमावास्य को होता है दर्श पूर्ण मास तो उसके अनुसार वो होता है ये सब आप जानते हैं पहले इसका सब हो गया इस प्रकार से अधिकृत अधिकारित्व शेष और क्रम तीनों में कोई प्रमाण नहीं है प्रमाण का मतलब कोई वाक्य वेद वाक्य नहीं मिलता कि कर्मकरण करने के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए ऐसा वेद वाक्य नहीं मिलता इसीलिए धर्म ब्रह्म जिज्ञासा ही हो एक साथ नहीं होगा एक साथ नहीं होता ये धर्म के बारे में हुआ यदि केवल कोई ब्रह्म करना चाहता है तो ब्रह्म के लिए दोनों साथ में होना कोई आवश्यक नहीं और ब्रह्म के लिए कहते हैं अकेला होना ही अच्छा है ऐसा भाषिका सिद्ध करते हैं क्योंकि साथ में होने से फिर बातचीत भी होती है इधर उधर कुछ कुछ होता है तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान के लिए केवल आप अकेला कर सकते हैं वो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तो, तो पुण्य होगा कि नहीं होगा पुण्य नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान कोई पुण्यकर्म नहीं है ब्रह्म ज्ञान तो आत्मा की प्राप्ति इसलिए वो कर सकता है ऐसा दोनों का बिल्कुल अलग है अब देखिए अब आगे स्थान से बताएंगे धर्म जिज्ञासा के लिए दोनों साथ में चाहिए बोला ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अकेला जाने के लिए कहा अब ऐसे में ये दोनों को साथ में कैसे रखेंगे नहीं हो सकता तो किसी प्रकार साथ में नहीं आ सकता है ये भाषी में कहा इसकी टीका देखिए थोड़ी सी टीका है अनुष्ठेय अवदान नाम बहुत्व अनुष्टादुष्चिया क्रम द्रव्या तनियम अथ शब्दों ब्रया आपने जो उदाहरण दिया को उदाहरण दिया हृदय से आग्रे अवध दिया अथ दिघुआया अथवास इत्यादि वाक्य का उसका और इसका कोई संबंध नहीं उस, उस उसमें तो विशेष रूप से ऐसा है क्यों क्योंकि अनुष्ठेय अवदान बहुत वहां अनेक प्रकार का अवधान कहा गया अवधान मैंने भविष्य तैयार करके वो उससे काट के निकाल देगा ऐसा अनेक प्रकार अवधान है वहां और अनुष्ठाधुष्च्य अनुष्ठान करने वाला एक ही है यजमान एक ही है ना जो करेगा तो कार्य अनेक है व्यक्ति एक है अयोग्य बद्याल एक साथ नहीं हो सकता एक व्यक्ति एक काल में एक ही कार्य कर सकता अब वो सब साथ में कैसे करेंगे साथ में करना संभव नहीं नहीं संभव है इसीलिए एक क्रम बताना पड़ेगा कि पहले ये करो बाद में ये करो बाद में ये करो बाद में, करो, में कर। ऐसे बताना पड़ेगा क्योंकि करता वहां एक है कर्म अनेक है इसीलिए वहां की बात ठीक है ऐसा यहाँ नहीं है क्रम ध्रव्या इसलिए क्रम का निश्चित नियम है ध्रुव भाव माने नियत रूप से निश्चित रूप से, से क्रम होना चाहिए वहां तन नियमम अथ शब्दों ध्रुव्या इसीलिए उस नियम को अथ शब्द कहता है यह हम मानते हैं क्योंकि वाक्य ही आया वहां अथाथा लगा कर वाक्यू किन्दु यहां तो विचारयोर अनुष्टात्र भेदात न क्रमो विवक्षिता यहाँ धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा दोनों विचार जो है अलग अलग कर्ता का है एक काल में एक कर्ता के द्वारा करने के योग्य नहीं है ये अलग अलग व्यक्ति करता है इसीलिए अनुष्टात्र भेद होने से क्रमो विवक्षिता यहाँ कोई क्रम की विवक्षा नहीं है। यत्र अंगांगित्व प्रयाज दर्शा दी थी और अंगांगी की बात आप करते हैं जहाँ प्रयाज दर्श दशयाग प्रयाजादि आदि याग में अंगांगी भाव के विचार करते हैं त्र यृत अधिकार अधिकृत अधिकार होता है जहा गोदोहनादिशु तत्र गोदोहनादि अधिकृत अधिकार में आता है गाय का दोहन करना है दूध दही बनाने के लिए वो वही करना है जो दर्श पूर्णमा याग करेगा मैंने उस विधि से करना रोज जो दो, दूध दोहन करते वो बात अलग है दर्श पूर्ण मास के नियम के अनुसार जो दोहन करना है वो वही कर सकता है जो दर्श करने के लिए तैयार हो गया हो या पूर्ण मास या के लिए तैयार हो गया उसको कहते हैं अधिकृत अधिकार ये अन्य के लिए कर्तव्य नहीं होगा यदि वह अच्छा काम हो सकता है किंतु आप अधिकृत नहीं है तो नहीं कर सकता अब वहां तो यह संभव है क्योंकि करता वहां एक है और अंगांगी संबंध के लिए वाक्य मिलता है अधिकृत अधिकारित्व के लिए वाक्य मिलता है इसीलिए वहां उस नियम के अनुसार चलेगा किंतु यहां ऐसा कोई वाक्य ही नहीं क्रम बदलाने वाला वाक्य भी नहीं अधिकृत अधिकारित्व के लिए वाक्य नहीं अंगांगी भाव के लिए भी वाक्य नहीं मिलता न तो न प्रस्तुत विचार यो तथा से मानव यहां प्रस्तुत जो दोनों विचार हैं धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों में इस प्रकार के अंगांगी भाव आदि मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता अतो अस्त्र कर्त भेदा न क्रम इसीलिए यहाँ कर्ता भिन्न होने से क्रमविवक्षा नहीं है एक कर्ता हो तब क्रमविवक्षा रहेगी यहाँ कोई क्रमविवक्षा के लिए कारण नहीं मिलता स्मृतिस्तु अविरक्तस्य आश्रम क्रम उक्तिया यज्ञादि अनुष्ठान शुद्ध बुद्धे मुमुक्षां दर्शये तब पूर्व पक्षी कहता है आप भूल गया क्या हमने तो एक स्मृति दिखाई थी उस स्मृति में क्रम बताया था क्या बताया था आदित्य विधिवत वेदांत उत्तरां से उत्पाद्य इत्यादि बताया पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करो उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाओ फिर वहाँ इतने अनुष्ठान करो फिर उसके बाद बान जाओ फिर सन्यास में जाओ ऐसा बताया तो ये क्या आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं बोलते है ये तो ठीक है आपने जो स्मृति बताई है स्मृति प्रामाणिक है बिल्कुल सही है किन्तु किसके लिए है स्मृतिस्तु अविरक्त आश्रम क्रम तो उसके लिए है जो विरक्त नहीं हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम में जब वेदाध्ययन हो गया स्कूल की पढ़ाई हो गई कॉलेज की पढ़ाई हो गई उसके बाद उसको विरक्ति नहीं हुई वो फिर संसार में जाना चाहता है आ, प्रजा जाया में प्रजा वित्तम में सद कर्म पूर्वीय ये इच्छा है उसके पास मेरी एक पत्नी हो जाए तो मैं संतान उत्पत्ति करके संसार को बढ़ाऊ और मेरे पास बहुत धन हो जाए तो मैं यज्ञ करूं ऐसी ऐसी इच्छा है उसकी नौकरी करने की वैसा कमाने की जीने की तो ऐसी जब इच्छा है तो अभिरक्त है अभिरक्त होने पर उसको क्या करना चाहिए आश्रमाश्रम गच्छेद ये नियम है पहले आश्रम से दूसरे आश्रम दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम तीसरे आश्रम से चौथे आश्रम क्रम से जाना चाहिए हा ब्रह्मचरिया भवे गृह भूत भवे वनी भूत्वा प्रव्रचेत ऐसा क्रम बता रहा फिर आगे तो आक्रम भी बताया यदि ब्रह्मचर्य से ही विरक्त हो गया वो संसार में नहीं जाना चाहता है तो वो सीधा प्रव्रचे गृहाद वनाद वा, व वा, ब्रह्मचर्याद व प्रवचेत यद अह रेव विर्रचित तद अहरेव जिस दिन पूरा वैराग्य हो जाता है उसी दिन संन्यास लेना चाहिए आगे पूछे देखने की जरूरत नहीं के पूरा वैराग्य होना चाहिए वापस लौट के नहीं देखना जो होगा होगा बस ऐसा हिम्मत हो तो कर सकता है ऐसा कहा तो इसका मतलब ये जो स्मृति बताई यह क्रम से करना चाहिए जो बोल रही है यह तो अविरत के लिए बोल रही है विरक्त की बात नहीं कर रही तो अविरक्तस्य आश्रम क्रम उक्तिया अविरक्त जो होगा वह आश्रम क्रम के द्वारा यज्ञादि अनुष्ठान यज्ञादि का अनुष्ठान करेगा शुद्ध बुद्धे मुख्याम दर्शेगी तो यज्ञादि अनुष्ठान करने पर उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है कैसे हो जाती है यज्ञो दानो आ, दानं न तपस्व पावना मनीषिणाम ऐसे ऐसे वो कहते हैं यज्ञ दान तपस्या आदि करने से रस्ताश्रम रह के करेंगे, सब करेंगे तब अंधकरण शुद्धि हो जाती है अंधकरण शुद्ध होने के बाद आगे विरक्ति आएगी मुक्षता आएगी तो आगे बढ़ेगा ऐसा कहते हैं तो शुद्ध बुद्धे मुखक्षा वो किसको होगा जो आ इन इन कर्मों को कर्तव्य मान करके सात्विक भाव से निष्काम भाव से करेगा उसको होगा क्योंकि जितनी इच्छाएं थी उसकी अब जैसा पहले कहा जाया मे ता कहा कि मुझे मेरी शादी हो जाए तो मैं संतान पैदा करूंगा संसार बढ़ाऊंगा ऐसा करके सोचता है तो वो इच्छा है उसकी कामना है वो पूरी हो जाती है शादी होने के बाद क्योंकि बच्चे हो जाएंगे तो पूरी हो गई अब वो इच्छा नहीं है तो वो शुद्ध हो गया ना वो खाली हो गया अब उसके बाद सोचता है में कर्म कर मेरे पास धन हो जाए तो मैं कर्म करूंगा तो धन इकट्ठा करके सब कुछ करता है प्रयत्न करता है धन इकट्ठा करता है कर्म करता है तो उसी में ही उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो गृहस्थ आश्रम होने से उसी में भी सैटिस्फेक्शन मिल जाता है तो उसका मतलब ये सारी इच्छा अब हो गई चले गई तो काम काम चले गए उसके बाद फिर पुत्रेशयाषण आया से लोकेशया अधिकाचर्य चरती तब वो आगे जाता ऐसा हो सकता है यही इस प्रकार के शुद्धतायामुक्षता को प्राप्त करता है न ब्रह्म विचार अनंतरियम इसीलिए ब्रह्मविचार तो धर्मविचार के अनंतर है ये कहना नहीं बनता ये तो उनके लिए ठीक है जो अविरत है विरक्त हो गया तो वो सीधा ब्रह्म कर सकता है तत्र तदवादी शब्द अभाव क्यों ऐसा है क्योंकि ये धर्म जिज्ञासा के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता आप कहने से थोड़ी होता है वेद में न प्रमाण है न ऋषियों ने ऐसा दिखाया है ऐसा कोई नियम नहीं बताया कि सबको यही करना चाहिए कहा ऐसा नहीं बताया यदि ऐसा होता तो शुभ ब्रह्मी जो है पा हो जाते क्योंकि उन्होंने तो गृह किया है सनक सनंदन सनादन आदि सब वो चले तो वो सब कैसे गए तो उनको कोई पाधी थोड़ी तो बहुत बड़े ब्रह्म मानते हैं उनको तो इसीलिए ये तो नियम नहीं है क्या ऐसा ही करना चाहिए करके नियम नहीं है ब्रह्मचर्या देव संन्यास विधानाच और ब्रह्मचर्य आश्रम से भी संन्यास का विधान कहा अभी अभी जो श्रुति मैंने बोला ना ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवे गृह भूतवा वनी भवेदनी भूत व प्रव्रजेत उसके आगे जाबार तुझी कहती है यदि वह इधर था ये, ये सबके लिए नहीं है जो विरक्ति विरक्त नहीं है उनके लिए सामान्य दृष्टि से है यदि व इधर था ऐसा ना हो तो जो विरक्त हो गया तो ब्रह्मचर्या देव प्रव्रचेत वनाद्वा वहां से भी हो गया हो वहां से संयास ले सकते ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यादेव संस विधान ब्रह्मचर्य से संन्यास का विधान भी कर रहा है इसको भी मानना पड़ेगा तस्माद अनेक कर्तकत्वाद विचार न क्रमो क्रमार्थो अथ क्षमता इतना इसीलिए ये दोनों का कर्ता अलग अलग होने से ब्रह्म विचार का और धर्म विचार का कर्ता अलग अलग होने से एक विरक्त है एक अविरक्त है ऐसा होने से दोनों में कोई क्रम नहीं बता सकते हैं इसीलिए क्रम नहीं बताना ही ठीक है अर्थ शब्द का अर्थ तो आनंदर्य क्रम नहीं है ये बताया अब हो गया बोलते नहीं हुआ अब तो अभी समाधान तो अभी ये आनंद किसके आनंदर है ये तो अभी तक बताया नहीं अभी पूरा उसके विरुद्ध में जितने भी विचार है उसको सब धीरे धीरे निराकरण कर रहे अब आगे ठीक है देखिए ननु आग्ने एक स्वर्ग फलाना अध्यय च च अध्यादशाधर्मा क्रम दर्शन अभी विचार अलौकिलोदार अपेक्षिते क्रमे तदर्थो अदशब्दो भविष्यति वो तो बुद्धिमान है ना हाँ, वो तो सब मीवासर्शन शास्त्र किया हुआ वो बोल रहे हैं देखिए हमारे पास एक उदाहरण मिल आप जो ब्रह्म जिज्ञासा की बात कर रहे हैं ये भी अलौकिक फल है ये लोक में नहीं होता है लोग से ऊपर है ना अलौकिक फल और हमारे यहां जो स्वर्ग फल होता है ये भी अलौकिक फल है क्योंकि वो भी किसी लोक में प्राप्त नहीं होने वाला ऊपर होने वाला तो अलौकिक तो दोनों में सामान्य आ गया ना ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासा से भी अलौकिक फल प्राप्त हो रहा है धर्म जिज्ञासा से भी अलौकिक फल प्राप्त हो रहा है दोनों का फल अलौकिक है तो इसमें दोनों में दोस्ती हो सकती है एक फल के लिए दोनों काम कर रहे हैं ऐसा यहां हमको दोनों को मिला देना चाहिए ऐसा कर तब जो है एक के बाद इसी से भी करो उससे भी करो हो जाएगा क्योंकि अलौकिक फल दोनों का है जैसे एक उदाहरण दे आग्ने आदि नाम एक स्वर्ग फलाना आग्ने आदि याग है अनेक प्रकार के याग है एक याग का नाम आग्नेय याग है ये दर्शपूर्णमास का ये भी आग तो याग है आग्नेग तो आग्नेय आदि नाम एक स्वर्ग फलाना वो सारे छह याग जो होते हैं छह यागों का फल तो स्वर्ग ही दर्श पूर्णमास के अंदर जो छह याग है वो तो छह यागों का फल स्वर्ग ही है छह मिल क्योंकि एक फल हो रहा क्यों क्योंकि चे, ये छह याग एक ही अलौकिक फल के लिए स्वर्ग के लिए उद्देश्य करके किया जा रहा है जैसा है वहां भी एक के बाद एक किया जाता तो आग्ने आदि नाम एक स्वर्ग फलाना अध्याय अध्याय नाम चयानाम च द्वादशान अच्छा ये बारह अध्याय है सूत्र जैविनी सूत्र का बारह अध्याय है बारह अध्याय मिलके क्या तात्पर्य निकालता है ये स्वर्ग आदि के लिए अलौकिक फल के लिए कर्म करना चाहिए ये तात्पर्य निकालता है और आज जो चार अध्याय है वो भी ओसी अलौकिक फल के लिए तात्पर्य निकालता है इसीलिए अध्याया नाम च द्वादश एक धर्मार्थान। ये जितने द्वादश अध्याय है वो भी एक ही धर्म के लिए प्रवृत्त होता है और जितने आग्नेय आदि याग है वो भी एक के लिए प्रवृत्त होता है तो ये एक फलत तो सामान्य हो गया ऐसा होने पर भी एक फल के लिए होने पर भी वहां क्या है क्रम है क्रम दर्शन क्रम से ही होगा ना छह याग तो एक साथ नहीं कर पाएंगे एक एक करके करेगा तो वहां भी क्रम है और 12 अध्याय का अध्ययन एक साथ नहीं होगा एक एक करके पड़ेगा और हर जगह क्रम होता है इसलिए फल एक होने पर क्रम में आकर के वहां जाके मिल जाएगा ये कहना चाहता है कैसे देखे गुमा रहा है अनयो रि विचारयो हो अलौकिक सुख फल हो अब इसमें तो क्या साम्यता मिल गया ये जो हमारे धर्म विचार आपका जो ब्रह्म विचार ये दोनों ही एक साथ जाके अलौकिक सुख को प्राप्त कराता है अलौकिक माने लोक में प्राप्त नहीं होता वो ऐसा सुख लोक में हमको अनेक सुख प्राप्त होता है जैसा खाना पीना रहना इत्यादि से बहुत सुख प्राप्त होता है उन सुखों को छोड़कर के एक सुख है इसलिए उसको अलौकिक सुख बोल दोक में नहीं होने मात्र से अलौकिक हो जाएगा तो आप जो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं लोग भी कहते हैं देखो साधु लोगों को भी लोग कहते हैं कि आप भी खा रहे पी रहे रह रहे सब कुछ हमारे जैसे आप भी कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं आप भी कुछ कमा रहे हैं खा रहे सब कुछ कर रहे हैं हम भी कमा रहे हैं खा रहे हैं सब कुछ कर रहे लेकिन दोनों में अंदर होता है वो खा रहे फिर रह रहे सब देखने से आपको एक जैसा लगेगा कपड़ा पहन रहा है सब कुछ कर रहा है ऐसे ही समान लगेगा सामान लेने मात्र से एक हो जाता है क्या दोनों में अंदर है क्योंकि विवक्षा में अंदर है एक तो विरक्त है दूसरा अभिरक्त है एक चाहता है की मैं हमेशा स्वर्ग में बना रहा सुख भोगता रहू और दूसरा चाहता है की मैं गलती से भी स्वर्ग के तरफ नहीं जाओ अब वो दोनों कैसे जाएगा नहीं जा सकता ना अब एक व्यक्ति जाना चाहता है ऋषिकेश दूसरा व्यक्ति जाना चाहता है गंगोत्री दोनों तो एक गाड़ी में बैठ सकता है यदि भी दोनों जगह उत्तरकाशी से दूर है इतने मात्र से एक गाड़ी में बैठ करके दोनों नहीं जा सकेगा एक इधर जाता है एक उधर जाता है ऐसे में आप खाली ये बता, बताएंगे कि अलौकिक होने के कारण धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का एक ही रास्ते में क्रम से होना चाहिए ऐसा नहीं होता है वो भाष्यकार आगे कहेंगे ये पर्वतवद अकम्प्य बोले इन दोनों का भेद जो है ना जैसे पहाड़ दो पहाड़ के बीच में ये होता है अंदराल होता है दोनों पहाड़ अलग अलग जैसे स्थिर रहता है वैसा दूर में देव विषुजी ये दोनों जो है अलग अलग रास्ता दिखाने वाले हैं एक इधर दिखाता है एक उधर दिखाता है ऐसे में जो दक्षिण की तरफ जाना चाहता है वो उत्तर की तरफ निकलेगा तो कैसे पहुंच जाएगा दक्षिण में तो यह नहीं होता है इसीलिए ये क्रम नहीं हो पाएगा एक वेदार्थ विषय एक वेदार्थ विषय होने पर भी अपेक्षित क्रमे तदर्थ अदशब्द भविष्य की ऐसा पूर्व पक्षी कहा कि इस प्रकार से अलौकिक रूप से एकत्व मान करके दोनों में संबंध किया जा सकता है एक क्रम बता सकता है तो बोलते न्या ऐसा नहीं होगा भाष्य में कहा फल जिज्ञास्य भेदाच भाष्यकार पहले संक्षेप में करते हैं बाद में उसको विस्तार से बताएं कि फल जिज्ञास्य भेदाच्य ये दोनों में फल भेद है और जिज्ञासा का भी भेद है फल भी अलग अलग है और जिज्ञास्य जिज्ञास्य भेदाच जिज्ञास मन जिज्ञासा का जो विषय बना हुआ है वो भी अलग है एक तो स्वर्ग आदि जाने के लिए क्या साधन है उस पर जिज्ञासा कर रहा है। और दूसरा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है उस पर जिज्ञासा कर रहा है तो जिज्ञास्य विषय अलग अलग हो गया और फल भी एक स्वर्ग में जाकर के सुख भोगेगा कुछ समय के लिए और दूसरा मोक्ष प्रा, प्राप्त करके अत्यंधिक मोक्ष में सुख में रहेगा एक नित्य है एक अनित्य है एक कृत कार्य है कृत है एक अकृत है कृता कृता अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृता कृता तो ऐसा रूप है तो ऐसे में ये दोनों को कहकर जोड़ेंगे जोड़ने के लिए कोई संभावना नहीं दिख रही है ये कहा भाषण में कहते हैं अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तत् अनुष्ठानपेक्ष ये जो आपका जो धर्म ज्ञान है ना कर्म के संबंध में जो ज्ञान है ये अभ्युदय फल वाला है अभ्युदय मना फल प्रकट होता है कुछ समय के लिए रहता है फल को बनाया जाता है इसको बोलते हैं अभ्युदय फल पहले नहीं था अब बना दिया तैयार कर दिया अपने परिश्रम से बना दिया जैसा कुंभ घड़ बनाने वाला घर को बना देता है घर बनाने वाला घर को बना देता है इसी प्रकार बना दिया बनाने से आपको उससे सुख हो रहा इसको कहते अभ्युदय फलम हम भ्रमच्ञान तच्छा अनुष्ठान अपेक्षम और वो अभ्युदय फल को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अनुष्ठान करना पड़ेगा कोई विशेष कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा व्रत करना पड़ेगा नियम पालन करना पड़ेगा अब तब जाकर के वो प्राप्त होता है अनुष्ठान की अपेक्षा रहता अनुष्ठान करने के बाद वो प्रकट हो जाता है बन जाता है और दूसरा तो निश्रेयस फलम तू ब्रह्म ब्रह्मज्ञान तो वैसा नहीं है तू से बोला जैसा पहले कहा वैसा नहीं वो तो निश्रेयस फल है उससे आगे कोई और श्रेयस नहीं है सबसे बड़ा श्रेयस है परम श्रेयस है। सबसे सुख है परम सुख है तो निश्रेयस फलम तू ब्रह्मज्ञान और वह ब्रह्म क्या है न ज्ञान न चाह अनुष्ठानपेक्षम वो कोई दूसरे अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता ये अनुष्ठान अंतर में जो अंतर शब्द का प्रयोग किया इसका आसाकार करेंगे अनुष्ठान अंतर अंदरअपेक्षा मतलब कोई एक अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है उससे अतिरिक्त तो कोई अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता एक तो हम कहते हैं अनुष्ठान दूसरा कहते कल, हैं अनुष्ठान्तर अनुष्ठान अंदर बोला तो पहला एक अनुष्ठान हो गया उस अनुष्ठान से भिन्न अनुष्ठान भिन्नम अनुष्ठानम अनुष्ठान्तरम जैसे भिन्न ग्रामः है अन्यः ग्रामः ग्राम, ग्राम अन्यत अन्य अनुष्ठानम अनुष्ठान्तरम भाषिक अनुष्ठान अंतर शब्द का प्रयोग किया उसमें एक बात छुपी हुई है इसका मतलब ब्रह्मज्ञान के लिए कोई एक अनुष्ठान की आवश्यकता है उससे अतिरिक्त कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है वो अनुष्ठान क्या होगा यह हम बताएंगे आदि साधन होगा और ओमकार उपासना ओमकार के साधन इत्यादि का क्योंकि ओमकार की उपासना से परमचा परमच ब्रह्म ओमकार तो ओंकार से प्राप्त होता है ये कहेंगे टीकाकर विस्तार करेंगे इसीलिए इस प्रकार से भी दोनों में भेद हो गया एक तो प्रकट किया जाता है और अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है और दूसरा विश्रेयस है सबसे बड़ा फल है वो एक अनुष्ठान को छोड़कर और किसी का अपेक्षा नहीं रखता और इतना ही नहीं भव्य धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकाले अस्थि पुरुष व्यापार तंत्र और ये धर्म का जो फल है ना जिज्ञास जो धर्म है आपका जो धर्म ज्ञान है ये भव्य है भव्य मैने आगे बनने वाला है होता है न ज्ञानकाले अस्थि जब ज्ञान होगा तब उसका फल नहीं होता है इसमें अंदर है जब ज्ञान होता है उसी काल में फल होने वाला और जब ज्ञान होता है उसी काल में फल नहीं होने वाला ज्ञान होने के बाद अनुष्ठान करेंगे अनुष्ठान के बाद ही फल मिलेगा ऐसा होता है धर्म ज्ञान इसलिए बोलते हैं भव्यश्च धर्म भव्य मन भविष्य में होने वाले भावी में उत्पन्न होने वाला है ऐसा धर्म का विषय है न ज्ञानकाल हस्ती वो ज्ञान काल में नहीं होता है वो पहले से बना हुआ नहीं होता है स्वर्ग अभी बना नहीं है स्वर्ग तो होगा वहां लेकिन आपके लिए नहीं है वो आपके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा आप जब तैयार करेंगे तब तो उत्पन्न होता है स्वर्ग के बारे में जान लिया इतनी मात्र से कुछ नहीं होता जैसे आप भोजन के बारे में पढ़ लिया अथवा टीवी में देख लिया की कैसा भोजन बनाना है इतने काम होगा क्या कुछ नहीं होगा वो टीवी में देखने के बाद सारे सामग्री इकट्ठे करने पड़ेंगे उसके बाद उसी के अनुसार आप बनाएंगे तब जाकर के वो व्यंजन तैयार होगा तब तक, तक नहीं होगा इसी प्रकार ये भी है पुरुष व्यापार तंत्रत् क्योंकि पुरुष के व्यापार के अधीन रहता है जो करने वाला व्यक्ति है वो हो गया पुरुष उसके अधीन रहता है पुरुष कहते समय केवल के पुरुष नहीं लेना पुरुष स्त्री दोनों मिलाके है। के है क्योंकि जब कर्म करने की बात कहते हैं दोनों मिला साथ में ही रहता है तो पुरुष व्यापार तंत्र पुरुष व्यापार के अधीन होता है पुरुष प्रयत्न करके उसको बनाते हैं इसीलिए क्या है कि पुरुष अपनी इच्छा से वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है अन्यथा भी कर सकता है विकल्प है तो विकल्प को भी अपना सकता है उदि दे जु जुहोती अनुदि दे जुहोती आया ना अधिरात्रे षोडम घृणाती न अधिरात्रे षोडिनम घृणाती ये नियम है ये विकल्प करता है मतलब इसमें पुरुष का अपने स्वातंत्र है कि कोई उदय सूर्य उदय होने के बाद यज्ञ करना चाहता है या सूर्य उदय होने के पहले करना चाहता है किंतु ये जब आपको मन में आया तब नहीं कर सकते कि ये पहले निश्चय करना पड़ेगा कि मैं सूर्य उदय होने के बाद ही यज्ञ करूंगा संकल्प करके फिर प्रतिदिन ऐसा ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक, एक दिन सुबह उड़ गया तो सुबह कर लिया एक दिन देर से उठा तो देर से कर लिया जैसे आजकल संध्या करने वाले ऐसी मनमानी करते हैं और उनको कोई फल नहीं होता है वो उसका संध्या का मतलब ही नहीं समझता है क्योंकि उस समय पर निश्चित रूप से जो समय निश्चय किया गया आपने उसी के अनुसार करना है आपके नींद के अनुसार आगे पीछे मनवानी कर सकता है तो संध्या कैसे होंगी अब जब उठा कर लिया जब नहीं उठा तो नहीं किया पहले कि आ गया तो पहले कर लिया ऐसा नहीं वहां विकल्प इसलिए दिया कि आप पहले निश्चय कर लो क्या आप कुल परंपरा से आपके सुविधा के अनुसार निश्चय कर लो कि हम प्रतिदिन संध्या उदय के समय करेंगे या फिर अनुदे करेंगे उदय से पहले उदय से पहले करना सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि आकाश में तारे रहते हुए संध्या आरंभ करने को सबसे उत्तम संध्या मानते हैं और बाद की संध्या को गौण मानते हैं तो यह निश्चय करना पड़ेगा ये पुरुष का स्वातंत्र है लोग ऐसा पुरुष स्वातंत्र में ऐसा समझते हैं कि पुरुष व्यापार तंत्र बोलते जैसा मन में आया वैसा कर सकते हैं ऐसा समझते हैं ऐसा नहीं है कि जो नियम बताया है शास्त्र में उस नियम के अनुसार रहते हुए जहां विकल्प दिया है उन विकल्पों में एक चुन लेना और उस जो चुना हुआ विकल्प है उसको फॉलो करना ऐसा तो पुरुष व्यापार तंत्र है यह तो भूतम ब्रह्मा जिज्ञास नित्यत्व न पुरुष व्यापार तंत्र यहां तो वो सब नहीं है एक तो ये यह, यहां का जो ब्रह्म है वो पहले से बना हुआ है नित्य है ब्रह्म सन ब्रह्म अप्य विमुक्त विमुचित वो पहले भी ब्रह्म ही रहता है ब्रह्म कभी नहीं था ऐसा नहीं है ब्रह्म था ब्रह्म है किंतु जानता नहीं है मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानता नहीं इतना ही तो ब्रह्म रहता हुआ वो ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है ऐसे जिसने आता है इसलिए यहां जो बना हुआ है उसको जानना है इसीलिए जानने से तुरंत वो प्राप्त होता है जो सामने है वो सामने जो वस्तु पहले से उपस्थित है तैयार है उसको आप जान के फिर आप प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब जानने मात्र से प्राप्त हो रहा है इसका मतलब क्या है पहले से है जैसे आपके कंठ में हार है माला है माला भूल गया तो फिर बाद में पता चला माला कंठ में है तो वो दिखाई पड़ा तो दिखाई पड़ना ही वहाँ प्राप्त करना हो गया ऐसा यह है इसीलिए अनुष्ठान करके बाद में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं ज्ञान से ही हो जाएगा कि भूदम ब्रह्मा पहले से जो सिद्ध है ब्रह्म वो ही जिज्ञास्य है नित्य वो तो नित्य है न पुरुष व्यापार तंत्र इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति अपने मन से इसको बदल सकता है था ये तो वस्तुतंत्र है जैसी वस्तु है वैसे जानना पड़ेगा अब जैसा बाहर देखा वो पेड़ दिखाई पड़ रहा है ठीक है मैं इसको पेड़ मानता हूं कोई उसको कोई और मानता है ऐसा हो सकता है कि। वहां कोई विकल्प नहीं है वो पुरुष तंत्र नहीं है वस्तु वस्तुतंत्र जैसा है वैसा करना पड़ेगा ये केवल ज्ञान के विषय में ऐसा है कर्म के विषय में दूसरा है जो उत्पन्न कर सकता है उसमें आप कुछ बदलाव कर सकता है जो उत्पन्न नहीं कर सकता उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकता जो नित्य सिद्ध है वो वैसा ही प्राप्त होगा इसीलिए पहले जो वाक्य कहा उसकी व्याख्या है फल जित्ञा से भेदाधिक फल में भी भेद हो गया एक तो अभ्युदय फल है दूसरा निश्रेय सफल अभ्युदय मैंने थोड़ी देर के लिए रहता है फिर खत्म हो जाता है निश्रेय सफल एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए और जितना भेद है जितना से ये जो धर्म का जिज्ञास विषय तो आगे बनेगा अभी बना नहीं भविष्य में बनेगा और ये तो पहले भी बना हुआ है और वो पुरुष तंत्र होता है वो चाहे तो स्वर्ग जाना चाहते हैं तभी आप कर्म करें ये नहीं जाना चाहते हैं तो कर्म करने की आवश्यकता है, केवल नित्य कर्म करते करते रहने से हो जाए काम में कर्म करने की आवश्यकता है। और ये तो ऐसा है वस्तुतंत्र इसको जाने तब तो फल तुरंत होता है इसलिए इसमें कोई और विकल्प भी, भी नहीं इस प्रकार दोनों में भेद भी है ये दिखाए आगे भी और युक्ति पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमद पूर्णमदर्णम गश्यसे पूर्णस पूर्णमावशिष्य